आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> नमस्कार आप सुन समझे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज यहाँ मुंबई बोरीवली में हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर कला समृद्धि की ओर से सेकेंड फिल्म फेस्टिवल हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अलग अलग फिल्मों का जो स्ट्रीमिंग हो रहा है और फिल्में देखकर हमें बहुत खुशी भी हो रहा है और साथ ही साथ वहाँ जिन लोगों ने फिल्म बनाए हैं रमेश पवार जी ने उन सभी लोगों को इन्वाट भी किया है और कुछ लोग फिल्म जैसे हम लोग देख लेते हैं तो फिर उसके बाद उसके प्रोड्यूसर या एक्टर जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी को बुलाकर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें अच्छा लग रहा है और जैसे मैंने एक फिल्म अभी देखी थोड़ी देर पहले आ, केक वर्क और उसके प्रोड्यूसर शैलेंद्र जी हमारे बीच में तो मैंने कहा कि आप लोगों से रूबरू कराऊँ रेडियो मधु उनको इस वक्त जो सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहा कि आपसे ज़रा रूबरू हो जाए शैलेंद्र जी से तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम हेलो रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहो मुस्कराते रहो कि सभी सुनने वालों को इस मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर शैलेंद्र अपनी अपनी पूरी टीम की तरफ से हमारे डायरेक्टर रामकमल मुखर्जी अब्दुल चक्रवर्ती हमारे प्रोड्यूसर दिनेश जी और इित्रदास सबकी तरफ से मेरी पूरी टीम हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर शर्वानी मुखर्जी की तरफ से सारे एक्टरों की तरफ से ईशा देल जी की तरफ से सबको प्यार भरा संगीत भरा नमस्कार <laughs> क्या बात है चलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे कि आप डायरेक्टर भी हैं और म्यूज़िक भी इसमें आपने डायरेक्ट किया है प्रोड्यूस किया है और, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं आप और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएँ किस तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़ना हुआ आपका और इस क्षेत्र में आप क्या क्या कर रहे हैं अच्छा सबसे पहले तो मैं और आई एम सिंगर मैं बॉम्बे में काफ़ी समय से हूँ और एज ए मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए सिंगिंग सुनील सेटी ने मुझे अपनी फिल्म जो उनकी पॉपकॉर्न फर्स्ट फिल्म थी उनकी प्रोडक्शन की खेल उसमें मुझे ब्रेक मिला काफ़ी सारे वो फिल्मों में प्लेबैक किया रियलिटी शोज़ किए मेरी आवाज़ सुनो का विनर हूँ फिर के फॉर किशोर का फाइनलिस्ट बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए फिर धीरे धीरे प्लेबैक किया उसके बाद काफ़ी समय हो गया था फिर म्यूज़िक डायरेक्शन में आ गया तो कुछ फिल्में मेरी रिलीज़ रे हो चुकी हैं और कुछ फिल्में भी रिलीज़ होने वाली हैं फिर उसी बीच पर मेरा रामकमल मुखर्जी जो बीस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात हुई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो वो भी कुछ मैं भी कुछ अलग करना चाह रहा था वो भी एक फिल्म का प्लानिंग कर रहे थे फिर हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एक अच्छा सा सब्जेक्ट सुनाया तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट था तो हम लोगों ने मिलके कि चलो मिलके एक टीम वर्क के साथ हम लोगों ने इस फिल्म को स्टार्ट किया तो ऐसे मेरा मेरे ऐसे प्रोडक्शन में भी आना हुआ इस तरीके से चल रहा है बाकी सब म्यूज़िक चल रहा है फिल्मों में चल रहा है और फिल्में बना रहे भी हमारी सेकेंड फिल्म भी रेडी है सीजन गेटिंग बहुत जल्दी आप देखेंगे और लाइन से लाइनअप है अभी हमारा शूट चल रहा है फिल्म कोलकाता में तो आप आगे आए समय में हर उस समय में फिल्में दिखते रहेंगे जी चलिए शैलेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और किस तरह से इस फिल्म के साथ जुड़ना हुआ वो भी आपने बताया और एज ए सिंगर आप फिल्में दुनिया में आए और फिर आप एक प्रोड्यूसर के रूप में भी आपने आपको एक नया फील हो रहा है क्योंकि जब भी हम लोग कुछ नए एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसकी अलग खुशी होती है तो मैं चाहूँगा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं इस फिल्म के लिए के एक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जाते जाते मैं कहूँगा कि एज अ सिंगर आपने अपने आप को इस फिल्मी दुनिया में स्थापित किया तो मैं चाहूँगा कि एक जो बहुत ही खूबसूरत पुराने गीत है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं शूदिंग लगते हैं उसमें से एक गाना थोड़ा सा गुनगुनाए पुराने गानों से <laughs> गा, hmm, कुछ तो लोग कहेंगे किशोर मेरे आइडल हैं hmm, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे <laughs> बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया आपने गीत गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इसी तरह ये जो है कारवा चलता रहे फिल्मों का गानों का बातों का सिलसिला चलता रहे ऐसे आप सोच रहे होंगे तो चलिए हम लोग बहुत सारी शुभकामना करते हैं हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और उनके साथ उनके असिस्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी हम लोग बातें करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे बीच में आए अभी थोड़ी देर में और इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडू मधु बन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कते रहो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहें काम कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहे कुछ रीत जगत की ऐसी है हरे सुबह की शाम हुई कुछ रीत जगत की ऐसी है हरे सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम क्या सीता यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नाम कुछ तो लोग कहेंगे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 हम खोए हैं इन रंगरलियों में हम खो जो आने देते हैं हम खोए हैं इन रंगरलियों में हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में ये सच है झूठी बात नहीं तुम बोलो ये सच है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना जाए कुछ तो लोग कहेंगे नमस्कार किशोरदा का काम है कहना। बहुत ही खूबसूरत गीत शैलेंद्र जी ने याद कराया और आपने सुना उसको और मुझे लगता है कि आप सुनकर बहुत ही ताजा तरो महसूस कर रहे होंगे फ्रेश फील कर रहे होंगे तो आइए ब्रेक के बाद आप सभी को एक सुंदर फीमेल आवाज़ सुनने को मिलने वाला है <laughs> जो शैलेंद्र जी के साथ ही असिस्ट कर रहे थे इस फिल्म के एक वॉक के लिए तो मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा शर्बानी मुखारजी हमारे साथ है तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम धन्यवाद सभी को मेरा शुभकामनाएं नमस्ते कैसे हैं आप मैं अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ और जैसे अभी इस फिल्म के बारे में इस फिल्म को लेकर आप क्या सोच रहे हैं ये फिल्म को लेकर ये तो शुरुआत है आज की जो फेस्टिवल है ये हमारी पहली शुरुआत है आगे जाके बहुत सारे अवार्ड्स जीतने हैं फेस्टिवल में पार्ट लेना है दिखाना है लोगों को कि हमने ये जो फिल्म बनाई है ये सिर्फ एक महज एक फिल्म नहीं है इसमें एक कहानी है ये एक ये ऐसी कहानी है जो हर एक औरत उसको रि, उसको रिलेट करेंगे चाहे वो शादीशुदा हो या चाहे कुमारी हो लेकिन उन लोगों को ये मैसेज मिलेगा इस फ़िल्म के थ्रू कि शादी हो या ना हो उनके जो सपने हैं जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए तो ये एक मैसेज हम देने की कोशिश की है इस फिल्म के लिए तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और पसंद करें लोग हमें बुलाए फेस्टिवल में हम ज़रूर आएंगे ज़रूर जरूर बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैंने भी देखी है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी जैसे नाम सुनेंगे तो वो भी इसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता पैदा होगी उनके अंदर भी और मैं चाहूँगा जब ये फ़िल्म रिलीज़ हो तो आप ज़रूर देखने जाइए और मैं चाहूँगा कि आपका फिल्म इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़ना हुआ कैसे शुरुआत हुआ क्या आपने अपना करियर के बारे में जब आप पढ़ाई लिखाई करते वक्त हम लोग सोचते हैं ना अपना करियर हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो वैसे सोच के आप आए या बाय माहौल बनता गया और आप इसमें एंट्री हुए मैं ये कहूँगी माहौल बनता गया क्योंकि मैं बचपन से फिल्मों का शौकिन थी मतलब कोई भी फिल्म ऐसा नहीं था जो टी में आते थे आ, खास करके टीवी में सैटरडे संडे को वो मैं ज़रूर देखती थी वो चाहे विश्वजीत की फ़िल्में हो कि शाहरुख खान की फ़िल्में हो कोई भी हो और मेरा वो शौक़ मैं जब यूनिवर्सिटी में एक आ, मीडिया स्टडीज़ करके एक, आ, एक कोर्स था तो तभी वो शौक़ मुझे पूरा करने को मिला वो मीडिया स्टडीज़ में मैं एक साल पढ़ी थी और वहाँ पर ही मेरी मुलाकात राम जी से हुई थी तो उनका भी वो कीड़ा था फिल्मी कीड़ा था और मेरे तो जैसे जैसे शादी के बाद मैं बॉम्बे आ गई तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई फिल्मों फिल्में देखना तो वो था ही उसके साथ साथ फ़िल्मों के प्रोडक्शन कैसे होते हैं कैसे बनते हैं वो भी इंटरेस्ट होने लगा धीरे धीरे फ़िलहाल तीन साल हो गए हमारे कंपनी को तो मैं अभी प्रोड्यूसर भी बन गई तो वो वो छोटी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है फिल्म के दौरान कैसे करना होता है कैसे होता है वो भी सीख रही हूँ तो फिलहाल अभी मैं उसी में मतलब उसी जर्नी चल रही है मैं जर्नी अभी भी सफ़र चालू है और आगे मुकाम बहुत हासिल करने हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपको फिल्में देखने का बहुत शौक था टी से आपकी फिल्में देखना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में आप तीन साल से काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन लाइन में है तो आगे और भी बहुत सारी मंजिलें आपको हासिल करने हैं उसके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएँ करते हैं मंगल कामनाएँ है करते हैं और थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है और कहां से आप बिलोंग करते हैं मैं बेसिकली कैलकटा से हूं मेरे पापा बैंक में थे एज एन ऑफ मैनेजर मेरी माँ हाउसवाइफ थी और मैं और मेरे भाई दोनों जनी थे तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वैसे पापा का मानना था कि बड़ा हो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा बनेंगे लेकिन मेरा ध्यान कुछ अलग था तो हम मैं फिल्मों की तरफ आ गई अभी पापा मम्मी और मेरे जो इन लॉज़ हैं वो बहुत खुश हैं हमारे ये फिल्म के बारे में ज़्यादा उनको पता नहीं है क्योंकि वो इन लाइन के नहीं हैं तो उनको उतना खबर नहीं है जितना हम लोग बताते हैं और देखते हैं टी वी तो बहुत खुश होते हैं बहुत आशीर्वाद देते हैं यही तो चाहिए आगे से बढ़ने के लिए चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते गीत जो आपको बहुत पसंद आता है या कोई संगीत के साथ आपका रिलेशन तो बहुत ज़्यादा है फिल्म प्रोडक्शन में है तो म्यूज़िक वगैरह सब कुछ आप सुनते भी हैं एक कोई गाना जो आपका पसंदीदा है और क्यों है वो थोड़ा सा गाना ये तो स... शैलेंद्र जी ने पहले गा दिया मैं क्या गाऊँ मेरा गाना क्यों बस कौन सा गाना ऐसे पर्टिकुलर में नहीं बता सकती गहना कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंशी बाजे विसरी त्रास लोक कलाज सजनी आवो आव लो गहना कुसुम कु माझी ये एक ब्रिजवासी भाषा का गाना है जो कि रविंद्रनाथ टैगौर ने लिखा था थोड़ा सा ही मैंने सुना दिया आप चलिए बहुत ही अच्छा आपने सुनाया और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और प्रोडक्शन के बारे में और मैं चाहूँगा कि हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और जाते जाते एक मैसेज के तौर पर श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे एक संदेश के रूप में क्या देना चाहें ये आपका जो रेडियो स्टेशन है इनका इसका नाम बहुत खूबसूरत है मधुबन ये मधुबन सुन के कुछ कृष्ण और मथुरा और वृंदावन ऐसा कुछ फील आता है तो ये मधुबन में बहुत सारे मीठे मीठे गाने सुनिए सुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत आनंद आ रहा होगा तो इसी के साथ मैं कहूँगा दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सानते रहो मुस्कराते रहो मधुबन खुशबू देता है सादे सावन देता है जीना खुश का जीना है जोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है धुन बेता है मधुबन खुशबू देता है सागर शान देता है मधुबन खुशबू देता है जीना है जरों जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू